मुक्ति और उसके उपाय प्रारब्ध कर्म शास्त्रकारों ने प्रत्येक मनुष्य के कर्मों को तीन में विभक्त किया है संचित आगामी और प्रारब्ध कर्म वे तीन की उपमा तीन बाणों के साथ देते हैं जैसे किसी व्यक्ति के तर्कस में तीन बाण हैं, उसने लक्ष्य की ओर एक बाण छोड़ दिया है एक बाण छोड़ने के लिए उसने धनुष पर लगा रखा है और एक बाण उसके तरकस में संचित पड़ा हुआ है इसी समय उसे तत्व ज्ञान हुआ उस व्यक्ति ने जो बाण उसने धनुष में लगाया है उसका उसने संधान नहीं किया और जो बाण तरकस में पड़ा है वह वहीं रहा किंतु जो बाण लक्ष्य की ओर छोड़ा जा चुका है वह अपना कार्य पूरा किए बिना नहीं रहेगा अतः उसका फल भोग के बिना कभी नष्ट नहीं होगा इस निक्षिप्त या छोड़े गए बाण की तुलना प्रारब्ध कर्म से की जाती है शास्त्रकारों का मत है कि तत्व ज्ञान होने पर संचित और आगामी ये दो प्रकार के कर्म नष्ट हो जाते हैं किंतु प्रारब्ध कर्म भोग के बिना क्षय नहीं होता चक्रादि दृष्टानता नैवार विनश्यति वेदांतार अधिकरण जैसे बाण त्यागने पर उस पर धनुषधारी का और अधिकार नहीं रहता उसी प्रकार ज्ञानलाभ मात्र से प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होता वे लोग प्रारब्ध कर्म को तत्वज्ञान का आगामी अर्थात भविष्य प्रतिबंधक मानते हैं आगामी प्रतिबंध वामदेवे समीरिता एकेन जन्मना क्षीरो भरत त्रिजन्म भी पंचदशी आगामी प्रतिबंध वामदेवऋषि के संबंध में कहा गया है यह वामदेवऋषि में एक जन्म के भोग के द्वारा नष्ट हुआ किंतु भरत में क्रमशः तीन जन्म में उनका भोग करने के बाद वह नष्ट हुआ जब तक भोग द्वारा इसका क्षय नहीं होता तब तक साधक पूर्ण रूप से मुक्ति प्राप्त नहीं करता पर जो लोग साधना में विशेष रूप से लगे रहते हैं उनमें सारे प्रारब्ध कर्म शीघ्र नष्ट हो जाते हैं वशिष्ठ ने चंद्र वसीष्श श्रीरामचंद्रकूक द्विव वासना व्यूह शुभवाशुभ तौ तो। प्रतनो विद्यार रायोरेकथवा अथ चेदशुभ योजय संकटो प्रातनो यहात्योता स्वयं अतएव ही हे राम श्रेय प्राप्नोति शाश्वतम स्वयं यत्नोपनी न पौरुषे नान्य था योग प्रकरण हे राम सभी जीवों के शुभ और अशुभ दो प्रकार की वासनाएं होती हैं इन दोनों वासनाओं में किसी में कुछ अधिक होती है कुछ कम यदि अशुभ वासना तुम्हें संकट में डाले तो स्वयं अपने पौरुष द्वारा उसका त्याग करना उचित है प्रारब्ध कर्म की वासनाएं जीव को प्रेरित भले ही करे पर पुरुषार्थ के द्वारा श्रेय प्राप्ति होती है अन्यथा नहीं अन्य लोगों में से ऐसा नहीं होता और कुछ समय लगता है रज्जो ज्ञानों की कंपादी शनैरवपम्यती पुनर्मंदाधकार रज्जो क्षिप्तरगी भवे एवं आरब्धभोगी शनैशा्यति नो हठात्ल कदाचि तो इति भाषते पंचदशी जिस प्रकार रज्जु में सर्प भ्रम होने पर अचानक उस सर्प को देखने से कंपन आदि होता है और बाद में रज्जू का ज्ञान होने पर वह कंपन आदि सहसा दूर नहीं हो जाता धीरे धीरे दूर होता है और पुनः रस्सी को अंधकार में देखने पर उसमें सर्प ज्ञान हो सकता है उसी प्रकार प्रारब्ध कर्म भोग अचानक दूर नहीं होता और धीरे धीरे दूर होता है यही नहीं पुनर्भोग काल में अपने मरणशील होने का बोध होने लगता है पराधेन, तत्वज्ञानम विनश्यति जीवन मुक्ति व्रतम नेदम किंतु वस्तुस्थिति खलु पंचदशी भले ही पुनः स्वयं को मरणशील समझने की गलती होती है किंतु उससे तत्वज्ञान की कोई हानि नहीं होती जीवन मुक्ति कोई व्रत नहीं है जो नियम का अतिक्रमण करने से भंग हो जावे वह केवल वस्तु के यथार्थ स्वरूप में स्थित मात्र है अतएव मर्तत्व ज्ञान होने पर भी वह शीघ्र ही तत्वज्ञान के द्वारा निरस्त हो जाता है दसमोपी सिरस्ताडम रुदन बुद्धवान रोदति शिरो व्रणस्तु मासन शनै शाम्यति नो तदा दस जातो दशमामृतलाभेन जार्षो व्रणभ्यथा तथा प्रारब्ध प्रारब्धदुखिता पंचदशी जैसे दशम दशाग्रस्त कोई व्यक्ति अपने आत्मी व्यक्ति के मृत्यु का समाचार सुनकर रोने लगता है और सिर पर आघात करने लगता है पर बाद में दूसरे के द्वारा बताए जाने पर कि उसकी मृत्यु नहीं हुई है रोना बंद कर देता है पर उसके सिर पर आघात करने के कारण जो घाव और वेदना है वह तत्काल शांत नहीं होती धीरे धीरे शांत होती है इसी प्रकार तत्वज्ञानी को जीवन मुक्ति की प्राप्ति होने पर प्रारब्ध कर्म व सुख की निवृत्ति तत्काल नहीं होती क्रमशः होती है तदिष्ट में आयाम अयस्त समीक्षाईन्नप्यज्य वनछेद कि श्रुत पंचदशी प्रारब्धकर्म के कारण आत्मज्ञानी व्यक्ति की अनित्य विषयों के प्रति जो अभिलाषा होती है वह अज्ञानी की तरह दृष्ट नहीं होती क्योंकि जगत का वास्तविक स्वरूप उनके सामने सदा विद्यमान रहता है भर्जिता तो बीजाने सत्य कार्य काराणी कराण च विदीक्षा तथे द्रष्टिया सत्वबोधान कार्यकृत पंचदशी जैसे अग्नि द्वारा भुने हुए बीज अंकुरित नहीं हो सकते उसी प्रकार विषयों के असत्य बोध के कारण ज्ञानियों की इच्छाएं कार्यकारी नहीं होती दग्ध दग्धबीजहे भी भक्षणाप युजते विद्वीक्षाप्यपोगम कुरियान्न व्यसनम बहु पंचदशी जिस प्रकार भर्जित बीज अंकुरित भले न होवे पर खाए जा सकते हैं उसी प्रकार ज्ञानी लोगों की इच्छा थोड़े से भोग द्वारा पूर्ण हो जाती है उन्हें अधिक भोग में प्रवृत्त नहीं होना पड़ता विवेके न परिक्लिष्यन नल्पभोगेन तृप्य थी अन्यथा अनथान भागों की नई तृप्य चे पंचदश प्रार्धकर्मल्या भवद यदि क्लिश्य तदाप्य स भुंते वेष्टि गृह पंचदशी यानी व्यक्तियों को भले ही प्रारब्ध कर्म के प्राबल्य से विषय भोग करना पड़े किंतु उससे उन्हें अत्यंत कष्ट होता है जैसे यदि बलपूर्वक किसी नौकर से कोई काम कराया जाए तो वह उसे अनिच्छा से करता है भुंजाना वी बुधा श्रद्धावंत कुंबिन नाद्यापि कर्म न इति क्लिश्यती संततम पंचदशी श्रद्धावान किंतु कुटुंब में रहने वाले ज्ञानी प्रारब्ध का भोग करते हुए यही सोचकर सदा खेद करते हैं कि अभी तक हमारे प्रारब्ध कर्मों का क्षय नहीं हुआ है ना क्लेशोत्र संसार ताप किंतु विरक्तता भ्रांति ज्ञान निदानो ही ताप सांसारिक स्मृत पंचदशी प्रारब्ध कर्म का भोग करते हुए जो ज्ञानी को प्लेस होता है वह संसार ताप नहीं है किंतु वैराग्य का प्रकाश है क्योंकि संसार ताप जगत के प्रति भ्रांत धारणा के कारण होता है प्रारब्धम भोजेदेव न तो विद्या विलोपयेत सुप्तबुद्धवदशे आदवस्थात कुतो नमुक् वेदांत सार जिस प्रकार सुषुप्त काल में विद्या का लोप नहीं होता उसी प्रकार प्रारब्ध भोग के समय तत्वज्ञान लुप्त नहीं होता अतः प्रारब्ध क्षय होने पर साधक निश्चित रूप से मुक्ति लाभ करता है